करनी पड़े वेद की मर्यादा ध्यान देना वेद की मर्यादाओं का उल्लंघन न हो चाहे मुझे कुछ काल के लिए वेद की निंदा ही क्यों न करनी पड़े इसलिए भगवान का बुद्धावतार होता है मेरी बात को फिर से समझ लेना मैंने भूल से नहीं कहा है वेद की मर्यादा का उल्लंघन न हो चाहे कुछ काल पर्यंत मुझे वेद की निंदाही क्यों न करनी पड़े इसलिए भगवान का बुद्धा अवतार होता है और पथप लोगों को पुनः राह दिखाने के लिए भगवान का कल अवतार 22 अवतार यहाँ पर हैं और भगवान का एक विराट स्वरूप जो हिरण्यगर्भ है ना ये भी भगवान का अवतार है ये, ये त्रिदेव के रूप में जो आते हैं ना ये भी भगवान के अवतार है, है ना और ये सब भगवान के अवतार है सब मिलाकर के 24 प्रकार के अवतार आए राम जी किस भागवत में लेकिन इसको सब नहीं जानते माना ये कौन जानता है जानते हो सबे दधातु सवेद धातु पदवीं परीर्ये रथंगणी यो माया संततया अनुत्तिया भजेत तत्पाद सरोज जान ध्यान दीजिएगा संततया अवृत्तिया अमा तत्पाद सरोज भजित संतत अनुवृत्ति के द्वारा आज तो लाख दाम जब लिया कल पचास हजार रह गया परसों पच्चीस हजार नरसों दस हजार तरसों पांच हजार फिर गायब संततया अनुमृत्या ऐसा कभी मत करो ऐसा कभी मत करो वैष्णव ऐसा कभी मत करो सज्जनों ऐसा कभी मत करो नियम लो तो उसका पालन जिसके जीवन में दृढ़ता है उसके जीवन में ठाकुर है और जिसके जीवन में दृढ़ता नहीं है ठाकुर उससे दूर भाग जाते हैं ठाकुर कहते हैं अब गृह जाहु सखा सबू बोही दृढ़ दृढ़ता में ही था था। आपकी नियम की दृढ़ता एक दिन आपके पास ठाकुर को खींच लाएगी महाराज ये दावा है महाराज जी ये संतों का दावा है, है? संतया अनुवृतिया फिर कहते हैं यो माया यह अमायया बिना माया की माया को छोड़ करके के हम न छोड़ें तो क्यों माया मत छोड़ माया से भी काम चलेगा यो माया यह अमायया माया को छोड़ दो हम नहीं छोड़ेंगे क्यों माया भगवत कृपया जो माया की द्वारा भगवान की कृपा के द्वारा भजीत तत्पाद सरोज गंधम भगवान के मंगलमय चरणार विंदो में जो लगी हुई मंगलमय इसी तुलसी है उन तुलसी को जिनका ग्राण आस्वाद लेता है, है वह भगवान के चरित्र को जान सकता है महाराज और कौन जानेगा हो है? ये इदम इदमे जो मेरे सामने इदम इदम इदम भागवतम नाम इसका नाम भागवत है ये पुराण ये भागवत नाम का पुराण है कैसा है ब्रह्म सम्मित ये ब्रह्म सम्मित है ब्रह्म मन वेद वेदानुसारी है ये वेदानुसारी है ब्रह्म सम्मित अथवा ब्रह्म सम्मित ना नाकृति पर ब्रह्मणा श्री कृष्ण सम्मितम तुल्यम ये ब्रह्म सम्मितम ये भगवान की तरह है भगवान में इसमें कोई फर्क मत समझना ये ब्रह्म ब्रह्मितम भगवान कैसे मिले हो क्या ब्रह्म सम्यक मीयते प्राप्य अनेन अन्य नहीं थी ब्रह्म सम्मितम इसी के द्वारा ठाकुर मिलेंगे ब्रह्म प्रापकम ये ब्रह्म प्रापकम है ये ब्रह्म को प्राप्त करा देने वाला है इदं नाम उत्तम ही एक दिन के लिए पर्याप्त है इसमें कोई दूसरे दिन के लगाने की जरूरत नहीं है हाँ, हाँ। उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि भगवान ऋषि ने अ भगवान मुनि भगवान ऋषि जब जहां आवे तो वहां हृदय उद्वेलित हो जाता है कहने के लिए महाराज लेकिन फिर कभी सुनना किसी और से उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि यह उत्तम श्लोक भगवान का जो चरित्र है इसको भगवान ऋषि ने बनाया है हु? और बना कर बना करके कैसा है महाराज किसी बनाया कि निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यम स्वस्थ्यनम महत ये धन्य है महान कल्याणकारी है राम जी इसको किसको पढ़ाया क्या आत्मवतांबरम इसको पढ़ कौन सकता है सुन तो सब सकते हैं महाराज ऐसा मत समझना कि मेरे लिए कह रहे। सुन सब सकते हैं लेकिन उसको ग्रहण करके अपने आत्मा का स्वरूप बना ले ऐसा कौन है जो आत्मवतांबरम जो आत्मज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ है आत्मवतांबरम आत्मवताम मने जो अपने आत्मा का आत्मा माने देह आत्मा माने इंद्री आत्मा मैने बुद्धि आत्मा माने मन सब आत्मा में आएंगे जो अपने आत्मा का नियंत्रण कर दे वही है आत्मवताम आत्मा मानी इंद्रिया जो इंद्रिय जीत हो उसको कहते हैं आत्मवान आत्मवताम और श्री सुखदेव जी महाराज ने श्री परीक्षित जी महाराज को सुनाया इ, अपनी परंपरा बता रहे राम जी, कथा कथा कथा उससे जिसने परंपरा से पढ़ा हो आप सूजी सु, सुनने के लिए चल रहे हैं। कहते हैं, पहले सुन लो हमारी योग्यता क्या कहा से व्यास जी महाराज व्यास जी महाराज से सुखदेव जी महाराज सुखदेव जी महाराज ने सुनाया परीक्षित और आप महाराज कि जिस समय परीक्षित जी को सुना रहे थे मैं भी वहीं था मैंने कहा अगर आज्ञा हो तो मैं भी एक कोने में बैठ जाऊं और सुन सुखदेव जी जब महाराज परीक्षित को सुनाते थे तो श्री सूद जी महाराज कहते मेरी ऊपर ज्यादा दृष्टि रखते थे अब मुझे देख देख के सुनाते थे और जब मैं कभी नहीं समझता तो उसको उस बात को दोबारा भी कहते थे इसलिए मेरे को पढ़ाया है अगर देख लिया और दोबारा नहीं कहा तो फिर सुनाना हुआ और देख लिया नहीं समझा उसके लिए दोबारा कहा तो वो हो गया तत्र तदनुग्रहात अब मैंने जो कहा सब अर्थ में खोज लो हम मैंने जैसा पढ़ा है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार हम आपको सुना रहे हैं सर्वकादिक सु, महात्मा सुनो आप मुनीम दीर्घ कुलपति सौनक जी महाराज बोले ये सोनकादित ये सौनक जी महाराज कुलपति है रामजी ये सौनक जी कुलपति हैं हाँ ठीक कह रहा हूँ ये कुलपति हैं 88000 महात्मा इनके साथ रहते हैं चाहे नये में रहेचय नहीं प्राप्त किया संतों के साथ कितने आदमी रहते हैं ये संतों की जमात है, जमात है। हमारे यहाँ साधु लोग जमात लेके चलते है कही जमात नई परंपरा है हम कहते अकली नहीं है जमात को समझना वृद्धा कुलपति ये कुलपति है महाराज जी कुलपति किसको कहते हैं कि मुनि नाम दस साहस योन्न दानादि पोषणात् दस हजार महात्मा जिसके साथ रहें और उनको जो अन्न दे वस्त्र दे और विद्या दे अध्यापयति गोविंदम यह अध्यापयति विप्रर्षि असौ कुलपति स्मृत दो पाठ यहां अध्यापयति अध्यापय उनको क्या पढ़ाता है गोविंद को पढ़ाता है गोविंद पढ़ाता है भगवत कथा पढ़ाता है भगवत नाम पढ़ाता है भगवत नाम की महिमा पढ़ाता है या अध्यापयति विपृषि जो विपृषि पढ़ाता है उसको बोलते हैं कुलपति श्री है? सौनक जी महाराज कुलपति थे उन्होंने महाराज बड़ा आदर किया महाराज प्रश्न महाराज एक बात मुझे बता आपकी कथा के बीच में प्रश्न आ गया के क्या कि के के व्यास के जो पुत्र हैं उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ने का यही उपाधि क्यों मोरली महाराज इतना बड़ा ग्रंथ उन्होंने क्यों पढ़ा तुत्रो महायोगी समदृंग निर्विकल दस ये पुत्रो महायोग उनके पुत्र तो महायोगी ये महायोगी का मतलब क्या महा मतलब दस्ट योगी हो उनकी ऊंघ से जो ऊंचा हो महायोगी का है नहीं महायोगी का मतलब क्या है कि जो हो, जो हो, जो साधारण योग करे शुष्क योग करे वो तो योगी है और जो योग जिसका योग ठाकुर से हो जाए वही है महायोगी जिसका योग महा से जुड़ जाए उसका नाम है महायोगी ना? ये व्याकरण के अनुसार सिद्ध परिभाषा है भला। ऐसा कि अपने मन से मैंने कह दिया हाँ। व्याकरण जवान पकड़ने में बड़ा हाँ। समल को कहता हूं पाता नहीं क्या करूता से पुत्री सामद्रिक उनकी समद्रिक है महाराज समद्रिक मतलब कि ऊंच नीच सब में बराबर देखते हैं नहीं तो बात ठीक है ये समद्रिक का अर्थ तो यही होगा लेकिन सुखदेव जी को तो किसी की देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती तब यहां समद्रिक का होगा कि मां के सहित जो हो वही सम हो मां के सहित जो हो उसका नाम है सम माल मां लक्ष्मी मां लक्ष्मी और मां लक्ष्मी के साथ जो हो माया लक्ष्म सह सम लक्ष्मी के साथ जो उसका नाम है सम सम समने लक्ष्मी नारायण सम मन लक्ष्मी नारायण और लक्ष्मी नारायण में ही जिसकी दृष्टि रहती हो और कहीं ना रहती हो इस को। इनकी दृष्टि भगवान में ही रहती समद्रिंग एकांतमती वो एकांतमती है ठाकुर जी राम जी हो एकांतमति है एकांत ही उनको प्यारा है सेवित्वम जनसंसदी एतावता एकांतमति कहे नहीं महाराज एक ये अंत एकांत और एकांति मतिर यश समझे अर्थात ठाकुर जी ठाकुर जी में जिसकी बुद्धि लगी रहती हो उसका नाम है एकांतमति ही समझ गए एकांत मने ठाकुर जी एक ही अंत है उसका एक एकेव अंत है यश्य एकांत तस्मिन एकांत भगवत मदिर य वो एकांतमती है या एकांता में जिसकी मति है एकांत में जिसकी मति है वह भी एकांतमती और एकांता में जिसकी मति है एकांता व्यविचारणी भक्ति एकांता मन अब्य विचारणी भक्ति और उस भक्ति में जिसकी बुद्धि लग गई है वही एकांतमती जो श्री लक्ष्मी नारायण में जिसकी बुद्धि है वो समद्रिक ठाकुर में जिसकी बुद्धि हो एकांतमति और भक्ति महारानी में जिसकी बुद्धि है वो उसका नाम है उसका नाम है रामजी एकांतमती महाराज उनमें नींद नहीं है उनमें उनकी नींद गायब हो गई है एकदम गायब हो गई है कौन सी नींद कौन सी नींद मोहनी साब सोव निहारा देखी सपन अनेक प्रकार माया सैनाद उद्बुद्धा उन्द्रा तो राम जी उन गुढ़ो मूढ़ मालूम पड़ता है, है क्या कुछ नहीं जानता है तो इसे पागल है ऐसा मालूम पड़ता है, है, है ये पागल है ऐसा मालूम पड़ता है पागल है पागल है पागल है एक मैं एक बार कहीं प्रवचन कर रहा था पंजाबी लोग बैठे थे मैं पागल है पंजाबी ने कहा महाराज ठीक बात पागल तो ही, ही। हम कहते पागल कैसे थे महाराज हमारे शोधियों जी पागल कैसे थे पागल थे। मैंने कहा कैसे पागल पंजाबी ने मेरे से कहा जे गु पा गया असली बात का पता पालिया, वही तो पागल है गल मैंने बातचीत जिसने असली बात का पता पा लिया वही तो पागल है श्री सुखदेव जी महाराज तो पागल ही है? ए ये थे मारा समझिए महाराज उन सुखदेव जी को लोगों ने जाना कैसे और फिर उनको तो कुछ समझ में नहीं आता था कि स्त्री है कि पुरुष है कि ये साड़ी है कि धोती है ये कुर्ता है कि ब्लाउज है हाँ हो उनके समझ में कुछ नहीं आता था हैं एक बार चले जा रहे थे स्त्रियाँ स्नान कर रही थी और स्नान करती करती स्त्रियाँ सुखदेव जी चले गए नंग धिड़ंग कुछ पता ही नहीं और जब ब्यास जी पीछे से दौड़े हे बेटा हे बेटा स्त्रियाँ झट से निकल के वस्त्र पहनने लगीं उस समय तो ब्यास जी चले गए जब लौटे तो पूछा देवियों एक बात बताओ क्या क्या किया कि मेरा नंग धिड़ जवान पुरुष चला गया तब तो तुमने वस्त्र नहीं पहना वस्त्र पहना मेरे बेटे से लज्जा नहीं की आपको मालूम है कि स्त्री कौन है पुरुष कौन है आपके बेटे को तो कुर्ता और ब्लाउज का फर्क नहीं मालूम है साड़ी और धोती का फर्क नहीं मालूम है चप्पल और जूते का फर्क नहीं मालूम है हैं? उसको तो लिंगत ज्ञान है ही नहीं महाराज जब है नहीं तो उसके सामने कोई लज्जा नहीं आपके सामने लज्जा है स्त्री तो सुतिक दृष्टि अरे उनको श्री व्यास जी महाराज ने कैसे पढ़ाया आप हमको ये बतावे अच्छा बताते हैं अब एक भगवान का अवतार होने जा रहा है हुँ? के द्वापरे साम अनुप्राप्त तृतीय अवतारों में अवतार वासव्याम जाएंगे बाशवी में बाशवी में ऊपर जाने वाले जो वसु थे गंधर्व थे उनका रेत स्खलन हुआ सत्यवती में आया और सत्यवती और परासर के द्वारा श्री भ्यास, उसी भ्यास जी महाराज का आविर्भाव हुआ इसलिए व्यास जी महाराज सत्यवती नंदन है किसी समय सरस्वती नदी के किनारे एकांत में बैठे हुए ठीक उसी समय में महाराज उनके मन में चिंता होती है कि हा हंत मैंने बहुत कुछ किया मैंने संसार के कल्याण के लिए एक अपौ को रिक्साम जजू अथर्व की संज्ञा दी नाना प्रकार के पुराणों की रचना की पंचम वेद स्वरूप महाभारत की रचना की नहीं आई है पुराने भी सत्रह ही आए हैं दुनिया में सत्रह पुराण भागवत जी नहीं आई है न? मैंने सब कुछ किया लेकिन फिर भी हमारे मन में संतोष क्यों नहीं है ये सरस्वती नदी किनारे व्यास बैठ करके सोच ठीक उसी समय में महाराज बिना बजाते हुए हर गुण गाते हुए भगवान नारद का प्राकृत्य होता है बोलो श्री नारद भगवान और बड़े आनंद से उनका पूजन किया विधि पूजा विधिवत नारदितम नारी महाराज का पूजन किया नारद जी महाराज सुखपूर्वक बैठ गए व्यास जी महाराज आप उदास क्यों हैं आपके मुखड़े पर प्रसन्नता हम नहीं देख रहे हैं संतोष की छाया नजर नहीं आ रही है क्या बात है व्यास जी महाराज की आंखों से आंसू समुच्चलित हो गए व्यास का अगर यही चरित्र हमारी आपके जीवन में आ जाए हमारा आपका कल्याण हो राम जी तनिक्ष सा कथा कहना जान गए अब हमारे बराबर तो दुनिया में कोई है ये नहीं अब हमारे मुकाबले दुनिया में कोई नहीं अगर किसी ने हमारी असली कमी को कह दिया तुमको समझ में नहीं आता मेरे में कमी हो सकती हम ब्रह्मा के बाप हैं कोई अपनी कमी सुनना नहीं नीचे कहने की तो कथा दूर रही कोई अपनी कमी सुनना नहीं तनिक सा भजन करने लग गया से भगवान भगवान कृपा हुई आंखों से आंसू समुच्छलित हो गए अब भावना है कि हमारे आंखों के आंसू को दुनिया देखे अगर किसी ने नजर लग जाएगी दुनिया को छिपा के रखो इसको दुनिया की नजर लग जाएगी गंदी नजर लग जाएगी रत्न नजर सोना छिपा के रखते हो में आया थोड़ा सा में इसको इसको छिपा छिपा लीजिए अच्छा इस अगर अगर के नहीं रखोगे मेरी बात सुन लो तुम्हारी जीवन में काम आएगा अगर प्रभु के से संतों की कृपा से आपके आंखों से आंसू आने लग गए हैं उसको छिपा के रखो दुनिया की नजर में लग जाए दुनिया की नजर लग जाएगी तो आपका स्नेह जो है इधर उधर जाएगा दुनिया की हवा लग जाएगी ये प्रेम दीपक बुझ जाएगा दुनिया की हवा लग जाएगी प्रेम दीपक बुझ जाएगा मतलब आपकी कमी कोई बताए हा देवता मुझ में कमी है ये उसको स्वीकार करो और उसको दूर करने की कोशिश करो व्यास जी महाराज शशि नारायद जी ने कहा आप उदास व्यास जी ने कहा महाराज मुझे संतोष नहीं महाराज आपने तो महाभारत बनाया मैंने बनाया महाराज आपने ब्रह्मसूत्र निर्माण किया महाराज मैंने निर्माण किया आपने तो सत्रह पुराण रचे रच मैंने सब कुछ किया है लेकिन मुझे संतोष नहीं है महाराज मुझमें कमी है व्यास के इन वचनों को सोने के अक्षरों में लिख करके टांग दो हृदय में धर्म धारण कर लो व्यास जी महाराज कहते हैं क्या कृष्णा तस् में न्यूनमलम विचक्षु मेरे पास कमी है मेरी कमी को मैं समझ नहीं पा रहा हूं मेरी कमी का उद्घाटन करो मेरे दोषों को उद्घाटित करो स्वामी मेरे में दोष क्या है मैं अपने दोषों को जानना चाहता हूं मत कहो कि मैंने महाभारत बनाया मत कहो कि मैंने ब्रह्मसूत्र का निर्माण किया यह कह कहकर के मेरा घमंड बढ़ेगा मुझको यह बताओ मैंने क्या नहीं किया मैंने क्या नहीं किया मुझको ये न्यूनमलंबित मेरी कमी बताओ वाह पूछने वाले अधन्य है कहने वाले ये जोड़ा मिलने का नहीं है ये जोड़ा मिलने का नहीं है और ये जोड़ा अगर पृथ्वी पर अवतरित हो जाए तो पृथ्वी में सुख शांति आ वो कहते न्यून मलम मेरी कमी बताओ और कहते हा महाराज आप में कमी है क्या कमी है आपने बड़ी लंबी चौड़ी भाषा में कहा है महाराज आपने बड़ा विस्तार पूर्वक कहा है सब कुछ कहा है जो आपने नहीं कहा वो दुनिया कह नहीं सकती जो आ दुनिया आज के बाद भविष्य में दुनिया अगर कुछ कहेगी व्यास तो आपका जूठा कहेगी सच्चा कहीं से पाएगी आपके उच्छिष्ट को दुनिया खाएगी आपने जो नहीं कहा वो दुनिया कह नहीं सकती और जो दुनिया ने कहा दुनिया कह रही है दुनिया कहेगी वो सब आपने कह डाला लेकिन फिर भी कमी है महाराज कमी क्या है कि आपने वह नहीं ब, वह नहीं बनाया जिसमें आदमी डूब जाए महाराज आपने वो बता, वो बनाया है जिसमें आदमी तैर रहे पार पावे या न पावे आपने वो बनाया है जिसमें आदमी तैरे तैरने वाला साधन तो आपने बनाया है डूबने वाला साधन आपने नहीं बनाया और जब तक डूबने वाले का निर्माण नहीं करोगे तब तक डूबोगे नहीं और जब तक डूबोगे नहीं तब तक जीवन में कमियां ही कमियां नहीं डूबने के लिए कुछ नहीं बनाया यथा धर्मा दयाचार था मुनिवरियानुकीर्ति तथा वासुदेवस्य महिमा ही सब कुछ आपने कहा लेकिन भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन बनोहर मनोहर आनंदगन्द कृष्णचंद्र के चरणाश्रित होकर के और उनकी मधुमई मंगलमई हास्य की छठा जिसमें हो ऐसे चरित्र का उद्घाटन आपने नहीं किया है महाराज और जब तक नहीं किया है तब तक आपके जीवन में कमी रहेगी आपने बहुत सुंदर बनाया है महाराज बहुत सुंदर बनाया है क्या कहना है बड़ी विचित्र रचना है पद है सब कुछ है लेकिन राम जी उसमें साधु रमण नहीं करेगा उसमें साधु रमण नहीं करेगा आपने बड़ा सुंदर भव्य तालाब का निर्माण किया है लेकिन तालाब में महाराज उस तालाब में बकुले जरूर रमण कर सकते हैं हंस रमन नहीं करेगा तीर्थ तीर्थ है, हंस का निर्माण करो महाराज उसमें आपके विचित्र पदों की आवश्यकता नहीं विचित्र रचनाओं की जरूरत नहीं आप तो सीधे साधे कह दो चाहे उसमें व्याकरण की गलती हो साहित्य की गलती हो हा? कोई सुनने भी, भी अच्छा न सब कुछ है लेकिन महाराज ऐसा बना दो साधु उसको प्राण से प्यार करेगा वायती नहीं होगा तदवाग विसर्गो जनताघ विप्ल प्रतिश्लोक श्लोकों का कोई ठीक से विन्यास भी न हो चरण भी ठीक से न हो कोई बात नहीं लेकिन वो जनता घसा नामान्य नशोकिता भगवान के ऐसा संयुक्त जो ठाकुर का नाम है उन नाम जो हो है उसको क्या करते हैं कह राम जी श्रृणवंती गायंती गृणंती साधव ऐसे श्रीमदभागवत का जब निर्माण होगा तो साधु अगर वक्ता पावेंगे तो सुनने लग जाएंगे नीचे बैठकर साधु अगर वक्ता पावेंगे तो नीचे बैठ के फट से सुनने लग जाएंगे महाराज श्रृणवंती और सोता पाएंगे तो झट से ऊपर बैठ के कहने लग जाएंगे श्रृणवंती गा ये साधु का लक्षण है श्रृणवंती गायंती तीनों जुगपथ तो हो नहीं सकते तीनों एक व्यक्ति के द्वारा जुगपत माने, एक साथ तो नहीं हो सकते एक साथ तो हो नहीं सकते फिर श्रृणवंती गायंती गृहंती साधव यदि चेत वक्ता तरी श्रृणवंती यदि चेत श्रोतार संति तरी गायन्ति और यदि कोई नहीं है तो गृणंती गुनगुनातीणवंती गायंती साधव महाराज जी हम बड़े ज्ञानी हैं हमको ब्रह्म सूत्र का एक एक पद याद है एक एक सूत्र याद है उसको घोट के हम पी गए हैं घोटे रहो अपने मस्ती में मस्त रहो मस्ती तो है नहीं अपने हस्ती में मस्त रहो हस्ती में वो मस्ती नहीं मस्ती, तो नहीं आ, आ, बगर, मस्ती नहीं है तो जब कोई हस्तियां नहीं हस्ती के विसर्जन किए बगैर मस्ती नहीं आएगी जब तक विद्युतता की हस्ती है की की हस्ती है, वक्ता की हस्ती है है वक्ता तब तक मस्ती नहीं आएगी मस्ती तो ठाकुर के नाम को श्रृणवंती गायन्ति गृणंती साधव मस्ती तो इसमें हस्ती को खोए हस बगैर मस्ती आ नहीं सकती नहीं भिड़ा रहा हूं वास्तविकता कह रहा हूं भिड़ गया तू तो मैं क्या करूं है? हस्ती को मिटा आप भिड़ ठाकुर की तू अपने आप भिड़ेगा जी उसको भिड़ाने की जरूरत क्या है महाराज ज्ञान के ज्ञान खुमने में ज्ञान के अभिमान में चूर हो आप ठाकुर के प्यारे नहीं बन सकते एकदम नहीं बन सकते राम जी नप्यच्युत भाव वर्जित न शोभति ज्ञान मलम निरंजनम निरंजनम ज्ञानम निरंजन मने जिसमें आंजन न हो जिसमें करिखाना लगा हो अंजन कालिख जिसमें न लगी हो निरजनम मने अविद्या अविद्यालमस कज्जल निरंजनम अविद्या कलमस कज्जल कालुष्य रहितम निरंजनम निरंजनम ज्ञानम यदि चेत अच्युत भाव वर्जितम यदि अच्छुत के भाव से वर्जित है तो नश होगा तो शोभित नहीं होगा वो तो ब्रह्म ज्ञान शोभित नहीं होगा अगर ब्रह्म ध्यान देना ब्रह्म ज्ञान अगर अच्छुत भाव से विवर्जित है तो गुरु के चरणों में बैठाएगा नहीं गुरु का सर काटने को व्यवस्था ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नही न दूसर बात कौड़ी लागी लोभ बस कर विप्र गुरु घात ये कौन ये कौन ब्रह्म ज्ञान है अच्युत तो भाव वर्जित अच्युत तो भाव वर्जित हत्या नहीं कराता अच्छुत तो भाव वर्जित जो है वो लोगों को प्यार कराता है क्यों अचुत तो भाव आ जाएगा तो किसको मारोगे जी राम जी ध्यान देना अच्छुत भाव आ गया तो किसको मारोगे हो गए राम मैं सब जग प्र जोरी जुग पानी अब किस तुम नशोभती ज्ञान ज्ञानमलम निरंजनम तो कह रहा इतनी मेहनत बेर गई थोड़ी कृपा कर दो इंजन में क्यों नहीं नहीं नहीं तू पर अलग नोभतेंच न कुछ अच्छा तो जरूर लगता है लेकिन बहुत अच्छा नहीं लगता भाव श्री राम जी इसलिए हे व्यास जी महाराज आप तो भगवान के गुणानुवाद गाओ देखो ठाकुर के गुणगान में कितनी शक्ति है आपको एक बात बताऊं मेरे जीवन का निर्माण तो ठाकुर के गुणगान से हुआ है मेरे जीवन का निर्माण ही ठाकुर के गुणगान से हुआ क्या कहते हुआ पूरी जन्म की एक बात सुन ले अहम पुरातीत भवे भव मुनि पूर्व जब मेरे दासी मेरी दासी मे, मेरी मां दासी थी लेकिन मां साधारण लोगों की दासी नहीं थी मेरी मां मुनियों की दासी मेरी मां ऋषियों की दासी राम जी दास भी करो तो संतु करो किसी दूसरे के दास भाव में मत जाओ ठाकुर के दास बनो या फिर ठाकुर की के दासों की दास बनो कोई हर्जा नहीं चिंता मत करो गर्व से कहो कि मैं दासान दास हूं मैं दास नहीं हूं बल्कि मैं दासाण दास गर्भ से कहो बहुता मैं रघुपति ऐसा गर्भ करो बेरी माँ मुन्नो की दाती थी चातुर्माश वर्षा का समय आया मेरी माँ जिनके यहाँ दासी थी उनके यहाँ कुछ क्षमता माने ने मेरे महात्माओं ने मेरी माँ की जो स्वामी महात्मा थी उन लोगों ने कहा कि तुम्हारा बच्चा खेलते ही तो है इसको कुछ दिन के लिए हम करें तो मैदान अभी क्या करेगा पत्थर उठा टाइम लोग तो कर सकता क्या ये तो कर लू क्या फिर साधुओं के, के जूठे पत्तल के फेंकने के लिए इसको मुझे दे और महात्माओं से जूठे पत्थर के फेंकने के काम में लगा दिया महाराज महाराज मुझमें चपलता नहीं थी मैं चंचल नहीं था मैं जहां बैठा देती तो वहां बैठ जाता था और मुझे खिलौने से प्यार नहीं था महात्मा लोगों ने देखा मेरे को कि दानते चक्रुह कृपां चक्रु कृपा जद्यपितुल्य दर्शना बहुत कम बोलता है देखो जो ज्यादा बोलता है वो झुठा होता है जो ज्यादा बोलता है वो झुठा होता है दम्भी होता है और जो कम बोलता है बहुत अच्छा होता है हमारे ठाकुर जी मित भाषी हमारे ठाकुर जी कैसे हैं राम जी मिती है हमारे राम जी हैं, मित्र है। पूर्वभाषी पूर्वभाषी का मतलब दो लोग बैठे हैं, बात शुरू नहीं हो रही है मन दोनों का आगे शुरू हो जा रहा है दो लोग बैठे हैं, मन बात दोनों करना चाहते हैं लेकिन दोनों का भ्रमंड आगे आ रहा है हम पहले बोले थे पहले बोले ये पहले बोले थे मैं पहले बोलू हमारे ठाकुर पूर्वभाषी है निरंतार है कहीं जरा संबंध देखा भैया वह कहां से आ रहेगा ठाकुर पूर्वभाषी है मितुभाषी पूर है मितु